प्रयस्त्रिंसम् सुक्तम् भावार्थ, हे शत्रों को मारकर सत्पुर्शों का निवास कराने वाले इंद्र, हम आसन दिछाकर तुझे सोम्रस्पदान करके तेरा सत्कार करते हैं, अतह तू भी हमारे पास सोम का अभिलाशी होकर आ।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 वह स्वामी योग्य है, दोनों हाथों से उत्तम कार्य करना चाहिए, उत्तम कार्य करने वाला हजारों गुनों की खान, शत्रु नगरों को तोड़ने वाला, वीरही स्वेस्थ होता है, भावार्थ, शत्रुओं पर जोरदार आक्रमण करने वाला, परंतु शत्रुओं से कभी ना घिरने वाला, ऐसा पराक्रमी शूरवीर ही बढाई के योग्य होता ह� शत्त को ढूंढने वाला वीर चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। ऐसे शत्त को कोई भी अपने शासन में नहीं रख सकता, अर्थात् ऐसा वीर कभी पराजित नहीं होता, यह अपने बल के कारण ही बड़ा होकर विचरता है। ऐसा प्रचंड वीर परास्त न होता हुआ युद्ध में स्थिर रहता है, भावार्थ सत्य एवं बलशाली वीर वही है जिसके रथ, घोड़े, लगाम, चाबूक आदि सब शुद्ध साहित्य, उत्तम तथा सृष्ट बल से युक्त हों, किसी में भी किसी तकार की न्यूनता न हो तथा जो अपने देश में और प्रदेश में भी बलवान के रूप में विख्यात हों, भावार्थ सोमरस पहले नि� フィル・ウスメ・ナディオカ・ミルマル・ジャー・ミライア・ジャータヘイ、フィル・ウッタム・カーレ・カーネ・ヴァレ・インデルコ、ヤ・ソーマ・ラス・マントロメ・ガーカ・ディア・ジャータヘイ、ヤ・ラス・シャンティ・ダイアクヘイ、イセ・ピネ・セ・シャンティ・ミルティヘイ、バーッド、ジョー・ローグ・ヘディセ、ヤ・ギャーカ・ケイ、ケイヴァー・ギャーカ・ディホン・カーヘイ、エギャーカ・カーヘイ、ウンイ・ヤ・ギャー・ジャーカーヘイ、 そンカッタイアーアーアセイヤギヤカッタウンケリエイ、ショクダイホテ ハワーッ भावार्थ इस बलशाली इंद्र के घोड़े सदैव संयुक्त होकर ही इसके रथ को खींचते हैं इसी कारण इस इंद्र के रथ की धुरा सदैव दृढ़ एवं कुंठित रहती है भावार्थ स्त्री सदैव विनम्रता से आचरण करे वह कभी उद्धृत ना हो साथ ही लक्जा का भाव लेकर वह चले फिरे वह कभी मिरलज्ज ना हो वह चलते समय पैर फ� और छोटे-छोटे डग भरकर चले, उसके शरीर के सभी आयाओं अच्छी प्रकार ढके रहें। स्त्री का यदि कोई भाग खुला रहेगा, तो उसे देखकर पुरुषों के मन में कुबाव जागेंगे तथा कामवासना उत्पन्न होगी अतः स्त्री के शरीर के सभी आवायों ढके रहें इस मंत्र में स्त्रियों के लिए उत्तम उपदेश है चतुष्क्त्रशम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र इस यज्ञ में सोम कूटने वाले पत्थरों को आवाज़ दो तथा � रस का सेवन करो, भावार्थ, हे इंद्र, तुम्हें ज्ञानी के पुत्र अपनी रक्षा तथा अन्य को प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं। उस समय वे पत्थरों की मदद से सोमरस को निचोड़ते हैं अतः तुम आओ तथा सोमरस का सेवन करो भावार्थ हे इंद्र तुम हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ करके उसका यश सब और फैलाने के लिए हमारे पास आओ हम तुम्हें जैसे वायु के लिए सबसे पहले पेय दिया जाता है इसी तरह सोमरस प्रदान करते हैं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 भावार्थ हे इंद्र तुम सोमरस को पीने के लिए घोरों से उसी प्रकार आओ जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के आस्त्रे से आते हैं भावार्थ हे इंद्र अपने पुष्ट घोरों से हमारे पास आओ तथा सोमरस पीकर हमें प्रसन्न करो भावार्थ हे इंद्र तुम पर्वत अंतरिक्ष एवं द्विलोक अर्थात् जहाँ भी हो वहीं से तुम हमारे पास आक भावार्थ हे इंद्र तुम हम पर कृपा करके हमें अनीत तकार के अईश्वर्य प्रदान करो हम भी अईश्वर्य शाली होकर उत्तम यश्वाले हों भावार्थ वीर के घोड़े वायु की भांति विगवान तेजस्वी और सूर्य की भांति कांतियुक्त हों ऐसे घोड़ों को रथ में संयुक्त करके वीर उस रथ में बैठे पंचतश्चम्पत्तम भावार्थ हे अश्वदेवों तुम श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त हो अतः तुम अग्नि इंद्र आदि सभी देवों के साथ मिलकर सोमरस्का सेवन करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम दोनों दान देने वाले हो अतः हमारी विनती सुनकर हमारे यज्ञ में आओ और 35 देव तथा अन्य देवों के साथ मिलकर हमें अन्न प्रदान करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम हमारे हिंसा रहित कर्मों में सद्धा पूर्वक उपस्थित होओ और हमारी पार्थनाओं को ध्यानपूर्वक सुनकर हमें श्रेष्ठ तुम दोनों हंसों की भांति तेजस्वी हो, जिस प्रकार पक्षी सूर्योदय के होते ही दाने के लिए घर-घर जाते हैं, उसी प्रकार वे देव सोमरस्पान के लिए सूर्योदय होने पर घर-घर जाते हैं। भावार्थ जिस प्रकार एक शेन पक्षी तेजी से जाता है, उसी प्रकार तुम दान देने के लिए शिग्धता से आओ, तुम सोमरस्स से you、uh -huh. तुम शत्रुओं का संहार करो, उन्हें जीत लो और मित्रों को प्राप्त करके उनकी प्रशंसा करो। भावार्थ, हे अष्विदेवों, तुम इंद्र, विष्णु आदि सभी 33 देवों के साथ हमारे पास आओ और बलशाली बनकर स्तोताओं की प्रार्थना सुनो। भावार्थ, हे अष्विदेवों, तुम मानवों के रोगों को दूर करके उनके ज्ञान, कार्य, छ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 और यग्य में डाले गए अन्न रूप सोमरस का सेवन करके त्रिप्त होवो, हम तुम से रक्षन चाहते हैं, अतह तुम हमारे लिए हिंसा रहित यग्य में आओ, तथा तुम हमें रतनाद अईश्वर्य दो। षट्तन्शम सुक्तम् भावार्थ हे इंद्र तू सोम निचोड़ने और यज्ञ करने वालों की रक्षा करने वाला है तू सत पुरुषों के रक्षा करने वाला है इसलिए तू मरुतों के साथ सोम रस के दिए हुए भाग को पी भावार्थ हे इंद्र तू अपनी सामर्थ्य से स्तोताओं तथा देवों की रक्षा करने वाला है इसलिए तुझे हम सोम रस भावार्थ, हे इंद्र, द्यू, प्रत्वी आदि लोक तथा गाय, घोडे आदि पशुओं को तू उत्पन्य करने वाला है। अतः तू हमारे यज्ञ में आकर प्रसन्न हो, भावार्थ हे शस्त्रधारी एवं उत्तम यज्ञ करने वाले इंद्र, तू अत्र ऋषियों के स्तोत्रों के महत्त्व को बढ़ा, उसी प्रकार अन्य ऋषियों की विनतियों को भी सुन और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हुए दशियों को स्त्रास देने वाले की तू रक्षा कर, सप्तरिष्म सुप्तम, भा� よく見ると、このように、私たちの思いを伝えるために、私たちの思いを伝えるために、私たちの思いを伝えるために、私たちの思いを伝えるために、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 और उसे बुलाए जाने पर तू संग्राम में दस्तु को नष्ट करने वाले वीर की रक्षा कर।